अचैतनिदेश्वर नदुत सर्वशास्त्रो भ्रमंति सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोज्य ने बताए ये संकर्तन यज्ञ में शामिल हो जाओ तो इसमें पूरा के पूरा फायदा आपको मिलेगा। गोरिया मठ के जो भक्त हैं, तो ने बताए जिन्होंने अपना जीवन जिंदगी सारे संकीर्तन यज्ञ में समर्पित कर दिया अर्पण कर दिया वही गोबरिया मठ का भक्त हैं। और ये चेतन अचेतन जो कुछ भी है सारे भगवान से ही आए हुए हैं वेदांत में सब विचार है चेतन अचेतन जो कुछ भी दिखाई पड़ता है चारों ओर ये भगवान से ही आए हुए और चेतना का विकास का अनुसार हृदय में अनुभव की जो व्यवस्था अनुभव आया था। चेतना जैसे जैसे विकसित होते हैं तो उसके मुताबिक उसी के मुताबिक आगे चल के अनुभव शक्ति बढ़ जाते है अचैतन्य विदम्ब विस्म यदि चैतन्य विस्म न प्रबोधानंद सरस्वती बुंदर होता है ये चैतन्य महाप्रभु का निजी जन्म है वृंदावन के अंतर्गत कामवन में भजन किए रसमय भजन महाराज ऐसे भजन किए कि ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा ऐसा भजन और उन्होंने लिखे अचेतन विश्वम इदम विश्वम अचेतन दे आर ऑल अनशियस आपका हृदय में अभी क्वेश्चन आ जाएगा महाराज हम अचेतन कैसे हैं हम तो सचेत हैं हम तो चलते फिरते खाते बैठते सोते जवाब देते हैं तो चेतन है हम हा विज्ञान के अनुसार ये जो पत्थर है ये चेतना नहीं है लगता है और ये जो पेड़ पौधा है इसका भी चेतना सुप्त है जब भी प्रमाणित हो गया विज्ञान वृक्ष आदि का चेतना है हस्तरो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जैव धर्म में सुंदर करके बताएं विचार ये चेतना का विकास सुप्त चेतन चेतन विकचित चेतन जी को बुलाये पूर्ण विकचित तो चेतन ऐसा करके गेड़ बताएं तो जब तक पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य चैतन्य वस्तु जो है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ये कृष्ण वस्तु है एक ही है ये कोई हमने गप बताने नहीं बैठे हजारों प्रमाण हैं वेद पुराण उपनिषद सारे जयगा जो चैतन्य महाप्रभु है ये कृष्ण वस्तु है और दूसरा कोई नहीं है बात ये है जे प्रसंग रखा गया साधु अचैतन्यम यदि चैतन्य विस्वरम नदी ये पूर्ण चैतन्य वस्तु चैतन्य महाप्रभु को अगर जान नहीं पाए तो तमाम दुनिया का शास्त्रों को तमाम दुनिया का शास्त्रों को मुखस्त करके तमाम दुनिया का शास्त्रों को मुखस्त कर भी, करने का बाद भी कोई लाभ नहीं है भगवान नहीं मिलेगा ये शास्त्रों का विचार से जब तक विष्णु तत्व का भजन ना करे तो उसका चेतन का विकसित होना संभव नहीं है पूर्व विकसित होना संभव नहीं होता आखिर पूर्ण पूर्ण पूर्ण तौर पूर्ण ये तो ग्रेड है जो भी है हम अभी जैव धर्म से एक छोटा सा कहानी बताएंगे कहानी नहीं ये सच्चा कोई किस्सा कहानी नहीं है जैव धर्म में भक्तिव ठाकुर जी लिखे हैं सुंदर गौड़ियों मटका एक अनोखा किताब जिसके पढ़े बिना गौरियम मटका भक्तों बोल के परिचय देना संभव नहीं ऐसा एक ग्रंथ है जय धर्म इसमें बताए वाराणसी में एक जो वहां का महाराज है वहां हंग ऊटी चौक बहुत चौक हंसो परमसो ये सब इन लोगों का जो भजन का पद्धति इसमें वो लिखे हैं, अभी इसका स्थिति बहुत ऊंचा है वेद वेदांतो उपनिषद आदि अध्ययन किए हैं और अध्यापना भी किए हैं, और अध्यापना करते रहते हैं हर वक्त हजारों छात्रों के सामने स्टूडेंट के सामने वेद वेदांतो का व्याख्या करते हैं जाने माने पंडित हैं वो अपना भजन कुटीर में बैठे हुए वाराणसी में अब जानते हो गंगा का किनारे भजन कुटीर है भजन कुटी छोटे से भजन कुटी में बैठे हुए भजन कर रहे उसका संप्रदाय का जो भजन है जो शंकर संप्रदाय का और भजन करते करते अचानक देखे महाराज एक वैष्णव प्रेम के द्वारा विगलित हृदय वो एक पद गाते गाते करताल थोकते थोकते जा रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानी गोर भक्त बिंदु ये पद को गाते गाते लड़खड़ाते हुए कभी गिर जाते हैं कभी उड़ते हैं आंसू बहकर एकदम एकदम बह रहे हैं आ, उन्होंने अपना भजन कुटी से ये दृश्य को देख लिया बस जस्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देख लिया की ये तो क्योंकि शास्त्रों का बहु अध्यन किए हुए हैं जब भी भक्ति मार्ग का नहीं है फिर शास्त्रों का याद है उन्होंने बोला ये जो स्थिति है तो बड़ा ऊंचा स्थिति है भगवान के चिंतन में बिगड़ित हृदय है आह ऐसा तो देखने को नहीं मिलता और आपको जानकारी शायद होगा और नहीं भी हो सकता किसरी चैतन्य महापभ वाराणसी पहुंचे थे उसका प्रसंग हम कभी हमारा हरिद्वार में मेंसंग करें तो फिटिंग्स फिटिंग थोड़ा वेदांतों का विचार ब्रह्मों का विचार सब इच्छा है लेकिन हम जाने नहीं महाराज क्या क्या प्रसंग रखे है नहीं तो बोले प्रसंगों से भटक गए महाराज बदनामी हो जाएगा जो भी है वहां बैठे हुए वो भजन करते करते जो स्थिति देखे है इसमें हृदय में एक धक्का लगा जो बात महाराज की तल से उठाए थे दर्शन पवित्र करो यही तो वैष्णव को दर्शन करने का साथ साथ पवित्र मेरा गुरुजी को आपका अगर दर्शन होता अभी तो नहीं है बारह चौदह तो साल हो गया गुजर गया और छापे हुए होते हैं सब जगह लेकिन देखने का साथ साथ आपका आंसू आ जाएगा ऐसा उसका प्रेमी प्रेमय तनु है जो भी है कभी देखोगे सुजुग मिले तो फोटो में तो ये जो स्थिति देखें, तो उसका मन में चिंता आया ये बड़ा ऊंचा है तो चैतन्य महाप्रभ वाराणसी में गए उस टाइम भक्ति का भी प्रच, प्रचलन किए थे इसलिए ये महात्मा जो है इनका भी थोड़ा आइडिया है भक्ति क्या चीज थोड़ा बहुत जब ये पालन नहीं करते शंकर संप्रदाय के लेकिन चैतन्य महापुर आने के प्रभाव कम से कम तो एक डेढ़ साल तक चलाई एक सौ डेढ़ साल तक चलाई था इसका जो रिएक्शन बहुत सारे वैष्णव भी आए थे उस तरह से यहाँ तक कि प्रकाशानंद सरस्वती भी दस हजार शिशुओ का स्वाद चैतन्य महापुर के चरण में आत्मनिवेदन किए थे इसका प्रसंग इधर चर्चा करने का विषय नहीं है प्रासंगिक विषय जो ये है कि वो देखने का साथ उसको लगा क्योंकि वैष्णव दर्शन हुए हृदय पवित्र हो गया और संग संग उनका विचार आया यार चलो इसका साथ थोड़ा मुलाकात होना चाहिए थोड़ा परिचय होना चाहिए ऐसा संत महात्मा हमको जिंदगी में मिला नहीं तो मन में विचार आया कि चलो एक दफे जाके उनका साथ थोड़ा विचार उसका साथ थोड़ा दर्शन हो जाए दंडवत परिचय हो जाए लेकिन मन में उल्टा धक्का आया कि हम शंकर संप्रदाय का इतना ऊंचा प्रतिष्ठित संत है हम कैसे जाएं ये कहा का घोड़िया वाले है इसका साथ जाने से मेरा इज्जत टूटेगा क्योंकि आदमी बोलेगा महाराज इतना बड़ा प्रोफेशनसी है मैं सारे वेद वेदांतों को एकदम बताते हैं पढ़ाते हैं, इसका कोई इज्जत नहीं है वो वहां जाके उसका साथ क्या कर रहे हैं देख लेगा तो इज्जत चला जाएगा उचित नहीं है तो मन में बोला नहीं जाना चाहिए तुरंत नहीं नहीं, आ जाना चाहिए। नहीं, तो नहीं जाना चाहिए ये ऐसा सुझोग नहीं मिलेगा तो उठ के खड़ा हो गया फिर बोलने नहीं जाना चाहिए जाए कोई देख ले तो इज्जत जाएगा ऐसा कहते ऐसा करते करते कंट्रोडिक्शन अपना अंदर में माइंड में जो कंट्रोडिक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना चाहिए ये कंट्रोडिक्शन चा, चल रहा इसी बीच में ये महात्मा कीर्तन करते करते कौन सी गोली में घुस गया पता नहीं क्योंकि वाराणसी में अगर आप गए हैं तो आपको मालूम है वाराणसी में छोटे छोटे लेन होते हैं किसी में घुस जाओ तो पता नहीं चलेगा कहां घुसे हो तो अंतिम में ऐसा कंट्राडिक्शन चलते चलते फाइनली ही टूक दैट आई शुड मीट हिम हमको मुलाकात होना ही चाहिए ऐसा नहीं मिलेगा तो के तोड़ा हो गए और कुटिया से दौर लगाए तो बोले महाराज कहां गया ये महात्मा दिखाई नहीं पड़ा कि गली का अंदर घुस गए किसी गली में चले गए दर्शन के लिए किसी मन में चल गए और मिला नहीं बड़ा अफसोस किया महाराज हम तो बड़ा भूल किया देखो कहा चला गया अब तो सुजोग नहीं मिलेगा लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कीपा जो भरपूर है ये संत महात्मा का इसका दर्शन का प्रभाव हम प्रमाणित करना चाहे आपका सामने वो संत महात्मा साथ आज दोबारा देखा नहीं हुआ एक कुटिया इतना छोटा है उसमें बाहरी दुनिया में कितना दिखाई दे ये संत जा रहा है इतने में दर्शन हो गया उसी प्रभाव देखो वो महात्मा को वाराणसी तय करने के लिए उसको इच्छा पैदा हुआ वाराणसी हम नहीं रहेंगे क्योंकि वैष्णव का दर्शन हुआ और सिर्फ दर्शन नहीं जो बात हम चर्चा करने के लिए समय नहीं मिला हमको अपरागित शब्द ब्रह्म अपराखित शब्द चाहे हरिद्वार में समय हो तो इसके बारे में कई चर्चा करेंगे अलग अलग दर्शन का विचार करेंगे तो ये अपराखित जो शब्द ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदाघर शिव सदि गौर भक्त ये जो कीर्तन है ये कोई स्वाभाविक कीर्तन नहीं है ये तो संत महात्मा का प्रेम विगलित है ये तो अपराखित शब्द ब्रह्म है ये कानों में पहुंचा तो इसका हृदय में धक्का लगा महाराज ऐसा धक्का लगा कि मानो की समेस कमिंग इन टू माई हार्ट हमारे हृदय में कोई परिवर्तन हो रहा है उछल पतल हो रहा है कोई रिएक्शन हो रहा है सचमुच ही बाद में आगे चलकर उसको मजबूर कर दिया वाराणसी छोड़ने के लिए वो आ गया कहा नवद्वीप धाम में और नवद्वीप धाम में महाराज पहुंचे और पहुंचने का पास पूछते रहे कहाँ है वो महात्मा कहा है ऐसा महात्मा जो भजन करते एकदम प्रेम में विगलित होते खैर छोरो वो महात्मा तो नहीं मिले लेकिन वो लोग बोल दिया महाराज आप गोत्र में जाओ गंगा नदी का उस पर जाओ वहा देखोगे महात्मा है इतना सुंदर महात्मा प्रेमी महात्मा जिसका दर्शन होने का साहसा मालामाल हो जाओ अच्छा गंगा में डुबकी लगाए वो भी चैतन्य महापोह चरण स्पर्श हुआ है गंगा वो नदी कोई साधारण गंगा गंगा तो साधारण नहीं नहीं फिर भी स्पेशलिटी है कि चैतन्य महापोर का धाम कसा स्पर्श हुआ है जिस कारण गंगा देवी ने भागीरथ भगीरथ जी के बोले अरे महाराज मा, भगीरथ बोले मैया इधर क्यों आ गई बोले तू नहीं समझेगा ये सामने आ रहा है धाम महिमा में है सामने आ रहा है हमारा प्रभु का चैतन्य महाप्रु का जो गौर पूर्णिमा गया अभी बोले अभी हमारा सामने प्रभु का गौरंग गो, गो, महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रहा है इसको मना के हम चलेंगे बोले वो कौन है बोले ये धाम है इसीलिए हम उल्टा मोर लिए इधर आ गए इधर थोड़ा ये सब लीला चिंतन करेंगे भजन करेंगे और हम जा सकता तेरा साथ लेकिन थोड़ा समध, समय दे गौर पूर्णिमा हो जाए भजन पूरा हो जाए उसका तेरा साथ जरूर चलेंगे भगीरथ जी को बताएं तो भगीरथ जी रुके उधर ये जो गंगा जी हैं ये गंगा जी का उस पर गए वहां प्रेमदास बाबा जी महाराज इनके सामने पहुंचे भजन कुटीर में माधवी लता का कुंज है महाराज जो जाते ही उसको एकदम कैसा हो गया महाराज एकदम नशे में है प्रेम की नसे भजन और देखे दंडवत किए और उसको आलिंगन किए महाराज मा, उसको कृपा किए ऐसा कृपा किए महाराज उसका जिंदगी बदल गया वो तो था शंकर संप्रदाय का बिना प्रेम का साधु है कौन सी साधु है उसको कौन पूछेगा जिसके अंदर में प्रेम नहीं है बताओ प्रेम भी है जगत का प्रेम नहीं है भगवान का जो प्रेम ये प्रेम इसका अंदर में है। प्रेम तो दो किस्म का आओ महाराज बैठो महाराज खाओ महाराज खूब पियो रहो ये एक किसम का प्रेम ये भी सामाजिक प्रेम लेकिन गोड़ियों वाले का अंदर जो प्रेम रहता है वो तो ऐसा है जो ओ आपका स्पर्श हो गया तो आपको चस्का लग गया प्रेम का चस्का पागल हो जाओगे उसी का पीछे ओ आगे चलकर हरिनाम दिखा हो गया और उसके बाद उसका नित्य स्वरूप का वृंदावन में क्या परिचय है वो भी बाबा जी महाराज बोल दिया आप प्रद्युन ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु का अपना आदमी निशिंग तालाब में भजन करते थे इनके पास भी लेके गए इसके किपा दिलाने के लिए बहुत सारे कहानी है मेरा कहने का मतलब है देखो इतना छोटी सी समय में एक प्रेमी साधु का दर्शन हो गया दूरदर्शन आज चैतन्य महाप्रभु का बारे में तो सुंदर वक्त बताए पत्रा पत्रो न नुते न स पर बिखते नीमर सकहा इत्यादि श्लोक का चर्चा हो पाएगा अगर आप में ऐसा धैर्य है प्रेम है भक्ति है तो हमारा अंदर से भी उछल के ये सब श्लोक निकालेगा अगर स्थिति ऑपोजिट है हमारा एक बीमारी है सामने बैठे हुए आदमी का अनुसार हमारा निकालते है नहीं तो जोर जबरती हमारा निकालता नहीं एक बीमारी है जो भी है तो ये है साधु संघ का महिमा जो चौत से उठाए थे महाराज लव तो साधु संघे सर्व सिद्धि है इसका व्याख्या क्या है साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र का है मात्र तो साधु संघे सर्व सिद्धि है मैंने साधु संघ साधु संघ हर शास्त्र में रामायण में या पुराण में या भागवत में किसी भी जगह देखो भरपूर प्रमाण है लाखों लाखों प्रमाण ये साधु संगे के द्वारा ही सब कुछ होता है आप लवम आप साधु संगे लव मतलब क्या हिसाब है हम तो सेकंड जानते हैं सेकेंड मिनिट घंटा ये जानते हैं लवो क्या होता है हमारा लवो का विचार है एक सेकंड को इगारो भाग 11 11 पार्ट कर लो इसका एक पार्ट समझा मेरा बात इफ वन सेकेंड इज डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट देन इफ यू कैन एक्सेप्ट फ्रैक्शन ऑफ दैट इलेवन पर दैट इज कॉल्ड लोबो इतने समय के अंदर भी आपका साधु का दर्शन हो जाएगा इट कैन पुट इंप्रेशन इंट योर हार्ट पार्मान इंप्रेशन साधु का दर्शन के स्वाद, इसका प्रमाण है ये और शास्त्र में भी बताया बहुत सारे प्रमाण हैं। साधु संग कभी वृथा नहीं जाता वो अगर अपराधी नहीं है हैं? शास्त्रों का विचार है बहुत सारे सत्संग लभ्य पुंग भी बहुवीर स्वृति पूर्व संचितो और वसुदेव जी का साथ चर्चा थोड़ा करेंगे काल परसु ये सब सुंदर सुंदर ये थोड़ी स्पर्श करने से मजा नहीं आता थोड़ा खुला खुल्ला-खुल्ला चर्चा करने से तो ये बात समझो कि साधु संगो बृथा जाएगा लेकिन एक बात ध्यान से सुनना ये सिद्धांतों के बाद है अंतिम चरण में छोड़ने का पहले ये हम बताना चाहें वो क्या सिंधा है सिद्धांत तो क्या है लवमात तो साधु संगे सर्व है यह आपका दिमाग अगर खराब हो गया उसमें जो साधु आया है थोड़ा तो माल माल कमाने का भी व्यवस्था हो जाएगा क्योंकि साधु आया है तो साधु संघ में सब कुछ होता है तो ये बड़ा भूल रह जाएगा आपका जिंदगी में ये मत मांगो ये तो आ ही जाएगा ये तो बांचा कल्पदूर बोलते हैं ना बांचा वी ट्री अंग्रेजी में बोलता वी ट्री जो मांगोगे वही मिल जाएगा मेरा गुरुजी के सामने देखे हैं कोष्टारिका से आए हैं भिकारी है भिकारी जस्ट बेघर गुरु का सेवा किया उसका अंदर में ख्वाहिश था हम करोड़ों प्रतिबंध बन गया लेकिन यह मत मांगो क्योंकि धन दोलत माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा मुट्ठी बन के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा ये तो कीर्तन करते हो पंजाब में विशेष करके इधर उधर पंजाब बहुत होता है मुट्ठी बन के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर दू जाएगा ये तो सच्चा है लेकिन सिद्धांतों का बात है भक्ति ठाकुर पोपा जी ने बताए लव मत तो साधु संघ सर्व सिद्धिया इसका माने ये है भगवत प्राप्ति तक भी संभव है इवन यू कैन गेट सुप्रीम लॉर्ट भगवान की चरण प्राप्ति भी संभव है ये सबसे बड़ा बड़ा मकसद है इसको छोड़ के छोटा मोटा उसका नीचे जो है मांगोगे तो फायदा कुछ नहीं छोड़ के तो जाना ही है रिलेटिव वर्ल्ड इसका बारे में काल अगर समय हो तो चर्चा करेंगे पंद्रह मिनट का महाराव दिया हो ही गया वंचा का